ठीक है नहीं चलो नहीं। तो अब दौलताबाद अरविंद के प्रोडक्शन में अच्छा उसमें तापस्या ने लाइटिंग करके पूरा दिखाया था लेकिन वो विजुअली दिखा उस समय क्या तकलीफ हुई अब यह है लिखो गिरिश ने वो भी अच्छा लिखते दिया। अच्छा। अब वो हुआ क्या कि उसने आज पूरा नहीं दिखाया नहीं का सीन वो दिस्क्राइट। दिस्क्राइट। पूरा डिस्क्राइब लेकिन जो गिरीश ने क्या किया बीच बीच में बर्नी बोलता था और कभी कभी वो सूत्रधार हो जाता था तो उसी नाटक के प्रति और उस पात्र के प्रति डबल दृष्टिकोण मिलता एक जो कि उस समय का उन सब घटनाओं का सहभागी था वो घटनाएं जिसने देखी थी और ये जो आधुनिक सूत्रधार था जो कि एक तरह से आप कहिए कि हिंदू संवेदना को रिप्रेजेंट करता है जैसे गिरीश और मैं जो है तो उसके जो कमेंट्स थे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गए और बर्नी का ऑब्सेशन विद इतिहास और कहीं ये कि नहीं इस्लामिक कल्चर में इसके इतिहास को बहुत इंपॉर्टेंस एटलीस्ट बर्नी देता है और शायद रहा भी हो बाबर वगैरह के बारे में भी हमको मालूम है बहुत नोट डाउन करते थे ये लोग चीजें तो ये जो है कि इतिहास और मिथ का जो झगड़ा है वो थोड़ा सा गिरीश ने हम भूख है वो थोड़े में ही आया जैसे आखिरी का वो कहता है कि और तुगलक दिल्ली वापस जाए अपने उसके काल में कम से कम चार मरतले नमाज बंद करवाई होगी नमाज के साथ उसका एक प्रेम प्रेमी और प्रेमिका के झगड़े करके उसका रिश्ता हो गया था लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है मराठी में वो कहता है कि दौलताबाद में तुगलक के बारे में कुछ मित्स तैयार हुए ये कि तुगलक एक महान संत हो गया और जब भी वो नमाज पढ़ता था फूल पर थे तो, तो क्या यहाँ मित्र तैयार हो रहा था दिल्ली में इतिहास और जब तुगलक मरा तो द एजिंग बर्नी जो तो कि तब तक, तक दरबार चौकी सेट कि नाउ द नाउलक इस रिट ऑफ पीपल पीपल एंड आर ऑफ़ हिम अभी मराठी में मुक्त शब्द इस्तेमाल किया वो शायद उतना तो ये एक ड्यूअलिटी कि कहीं पे नाटक आज के नजदीक जो गिरीश की भी मान्यता थी कि आज के नज़दीक है वो हमें भी लगता था लेकिन यह हो गया अच्छा इसमें एक जो बीच में अपने देश में दुर्घटना हुई इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो पहले प्रयोग में तो ऑडियंस ने में सन्नाटा था। अच्छा कब कब पहला प्रयोग किया? थार नवंबर को अच्छा। इकतीस को इनके ऑडियंस तो में। तेरह नवंबर को किया अच्छा। हाँ, अच्छा। अब तक पांच प्रयोग हो गए तेरह नवंबर मेरे लिए खास डेट है क्योंकि मैं मेरा पहला फुल तेरह नवम्बर को ही हुआ था तो चौबीस वर्ष मेरे पूरे हो अच्छा तेरे नवंबर 1960 को पहला फुल प्रोडक्शन मेरा कौन सा, किस नाटक आ, का का क्या है राइट तो वहां पे तो पे नाटक है तो लोगों को ग्रहण करने में तकलीफ हो रही थी लेकिन बिल्कुल शांति से और तकलीफ हुई क्योंकि इतना आपको एकाग्र करवाता है जितने आजकल के नाटक में आपको दिमाग इस्तेमाल करने ही नहीं पड़ता कुछ वैसा रहता ही नहीं इसमें तो आपको हर शब्द सुनना पड़ेगा नहीं तो आप नहीं। और कुछ लोगों के साथ हुआ जो ऐसे आराम से बैठे थे दो सीन तक उनको समझ में यार उसके बाद समझ ही नहीं पाए लेकिन जो उसमें जैसे कुछ जितना कंटेम्प्रेरी रेफरेंस बगैर अंडर लाइन लोगों को एक अब जैसे वो फोर्थ सीन में वो कहता कि मैं सुना है इसके अंदर एक ऐसे टनल है क्या है सुरंग है और वो तो अंदर ही अंदर जाती है तो ये बूढ़ा से नहीं कहता हाँ ये किला अंदर से ही टूटेगा एकदम जो ऑडियंस में सत्ता छा गया उस समय मुझे भी थी भाई ऐसी कौन है लेकिन एकदम जो हुआ और ये जो सिहाब का मेटेरियल ये वो कि कहीं जिसको हम चाहते हैं और जो कि की थीसिस है कि उस प्ले जब लिखा था कि द माइनॉरिटी हैज नो चॉइस बट टू बिट्रे और उसका साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी रतन सिंह का है और रतन सिंह का बिट्रे अब वहां पर जो ऑडियंस में जो मुझे लगा बैठे बैठे थी यार देखो इतना एंटी हिंदू वाक्य लिखे हैं ठीक है लोग सुनते हैं लेकिन इतना कैसे ग्रहण कर रही है ऑडियंस तो उस समय तो नाटक में फिर से वो दर्शकों की जो खासियत रहती है वो सब मुसलमान बन गए क्योंकि मुसलमानी पक्ष ज़्यादा अच्छा दिख रहा था और ज़्यादा आज के नज़दीक दिख रहा था तो दर्शकों में कोई भी ऐसी विपरीत प्रतिक्रिया नहीं हुई बल्कि वो पूरी तरह तुगलक के साथ जो आइडेंटिफिकेशन का वो था चल रहा था और कहीं अपनी संस्कृति के बारे में दूसरे ढंग से सुन के कहीं उन्हें कुछ बात समझ में भी आए ऐसा मुझे लगता है अब ये पांच प्रयोग अब जाकर देखूंगा वहाँ क्या होगा क्योंकि एकदम से अब उसके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू हुई है अब हुई है क्योंकि जो यंगर ग्रुप्स हैं अब वो कह रहे बहुत बकवास यानी जिन्होंने इतने सब में अब ये पुणे के जितने ग्रुप हैं थिएटर एकेडमी में छोड़ अब इनके खिलाफ हवा है अरे बहुत ही बकवास क्या है कोई ऐसा नाटक सब जैसे मानिए रोजमर्रा तुगलक करते ही रहते हो अच्छा अच्छा इसमें और नया माने एक तो तुमने बताया कि अलग अलग कैरेक्टर से माने दो कैरेक्टर्स ने किया तुम्हला कई तीन चार लोगों ने दो लोगों ने अच्छा कहीं जो उनको एक दूसरे कैरेक्टर ने करने वाले ने गया सुदीन मनु किया तो क्या उन दोनों के समानता दिखाने की कोशिश थी मेरा, मेरा तो सीधा ये था की भाई दो जैसे उसमें एक रेफरेंस है की वो शेख इमामुद्दीन उनके जैसे देखते हैं वो तो संभव ही नहीं होता कभी वो तो इलूजन है तो इसका तो तो इंटरप्रिटेशन तो कि अच्छा। तो तो उन्होंने मान था। अच्छा। तो इसमें क्या किया था मैंने पहरावा दिया था नहीं जब शक्ल कोशिश की थी कि देखे, बिल्कु, देखे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं।, नहीं। कि तुगलक अपने राजसी वेश में ये जो उस समय के वैसे भी लोग रहते हैं थोड़ा सा वो किया था उसका लेकिन जब वो दोबारा आता है तुगलक बन के तो तुगलक के ड्रेस में आता है तुगलक ड्रेस तो इस तरह से क्या कहते हैं और जो वन ऑफ द तुगलक आखिरी में फिर अजीज बन जाता है पहला अजीज दूसरा था दूसरे तुगलक में गया था आखिरी का अजीज तो कहीं जो तुगलक को सामने दिखता है अपने वजीज़ में वो भी बात आ जाती है लेकिन जो लोग फोक फॉर्म फोक फॉर्म का ये कि ऐसे गधे है कि उन्होंने फोक फॉर्म की शक्ति को नहीं समझा ये अगर फोक फॉर्म यूज़ करना है तो गरीब देश में सबसे भारी ये है जो तुकलक भी उस कैटेगरी में आता है कि ऑडियंस कितना ग्रहण कर लेती शब्दों का देश है मेरे तो ओरल परंपरा में मेरा तो हमेशा से विश्वास रहा है और अब मुझे ये लग रहा है कि देखो कितनी आज़ादी और दूसरे देशों का उनकी समस्या हो जानी है मेरे देश में जब मेरे पास पैसा नहीं है अगर एक्टर मेहनत करने को तैयार है तो ऑडियंस कुछ भी एक्सेप्ट करें सुपर सक्सेस तो ये कभी मेरा नाटक हो ही नहीं सकता लेकिन क्यों क्योंकि वो हर चौथा नाटक वैसा होता है अगर आप ज़्यादा नाटक करेंगे क्योंकि हर नाटक दूसरे के एक ऑडियंस आधे अध तैयार ऑडियंस हुई वो सबको अच्छा उसकी इमीजिएटली बात हमने प्रेत को रिवाइव किया गोप्स वो कहीं सुपियर नाटक आ हैं लेकिन अपने दर्शकों को एकाग्रता की आदत ही नहीं है वो ये फोक फॉर्म्स का जो गलत उपयोग हो ये पॉलिटिकल थिएटर की वजह से सीधी सादी कहानियाँ और नारेबाजी और गाने और नाच तो ये नहीं हिंदी फिल्म से कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहा जब कोई अच्छा परफॉर्मर क्या कहते आ गया तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा म्यूज़िक हमेशा थाट को किल करते है। म्यूजिकल थिएटर के अपने क्या कहते हैं खूबसूरती है, है हमारे ख्याल से ये मानना चाहिए कि नाटक का जितना बड़ा स्कोप है उसमें म्यूजिकल का अपना स्थान है, प्रो, नाटकों का अपना स्थान है। और दुबे सीधी से है, कितने आदमी सोच पाते है जीवन में एक मिनट के लिए सोचो तो हम, पे हम ये कहते हैं कि अगर हर चीज़ का अपना हिस्सा है तो हम तो ये नहीं कहते कि आप नाटक मत की। लेकिन जब ये किसी का आग्रह रहता है नहीं यही सही थिएटर यही है तो हम तो जूता मारने पर तैयार हो जाएंगे जाएं। कि आप लोग तो बिल्कुल क्योंकि सोचने की क्षमता नहीं रखते हम देखेंगे इतिहास कितना याद रखेगा आप घासीराम को दोबारा नहीं रिपीट कर सकते घासीराम एक क्या कहते हैं एक घटना है एक ऐतिहासिक घटना हो गई जहाँ हर चीज चली कोई उसका जो प्लेजर है जो विजुअल प्लेजर सब मिलता है कि अंत में आपके हाथ में केवल प्लेजर आता है जिससे मुझे कोई यानी बुरी चीज़ नहीं है जिस तरह का थे एक्सपीरियंस आता है आप में काल्ला भर जाता है आप रिफ्रेश हो जाते हैं उससे लेकिन आप वही वही करके वो नहीं जीता और म्यूजिकल करके कभी भी कोई नाटक मैंने तो नहीं देखा है कि किसी के ऊपर उसका कोई जबकि दूसरे किस्म के नाटक और फिल्मों में मैंने देखा अपनी आँखों से लोग बदले मैं खुद बदला शंभू मित्रा के नाटक देख जब जबुल खेला ये वो कितने नाटक के तो समझ में आए कितना कुछ क्या कहते हैं और भी क्या कहते हैं दृष्टि में दुबे क्या तुम ये नहीं मानोगे कि म्यूजिकल हो याट हो ये तो एक फॉर्म के बात है नाटक का कंटेंट ये देखो महत्वपूर्ण यदि दे, बात कुछ कही गई है और वो यदि था प्रमोकिंग है विचार उत्तेजक है कहीं हमको कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है तो वो शायद हम किसी भी फॉर्म में कहें वो हमारे मन को छुएगी अभी बात में दम नहीं है तो वो आप प्रोज में कहोगे तो भी नहीं छुएगी तो... म्यूजिकल में कहोगे तो भी नहीं छुएगी हमको तो ये लगता है कि मेरा जो अनुभव रहा है म्यूजिकल्स को देख कि मज़ा बहुत आता है अन आप एक प्रेसर का मैंने अभी के जो की काफी सफल रहा दिलीप चित्री का मिठू मिठू पोखर और बहुत उत्साह लाइन थी लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग तो उसके थॉट लेकिन ज्यादातर लोग उसके वातावरण में हो गए और एक अनुभव जरूर मिला क्योंकि मैं तो म्यूजिक में भी क्या कहते हैं नॉन म्यूजिकल क्वालिटी डालता था <laughs> दुबे ऐसा है ना कि देखो हम तो मैंने आम आदमी उससे ज्यादा ऊपर उठकर के सोच ही नहीं पाता ग्रहण नहीं कर पाता बिल्कुल तो ये, ये, ये, ये आम आदमी के बारे में मैं क्यों चिंता करूँ ये जो आम का आम आदमी का नाम लेके सब ब्लैकमेल करते हैं आम को आप बताइए ना टी आज आम आदमी तो तो तो तो तक नहीं पहुँच पाता था आपके इकोनॉमिक के पास ना आज क्या करना आने जाने का समय नहीं रह गया बॉम्बे जैसे शहर में एक घंटा जीवन का सब रकम हो गया है वही ट्रैफिक वही इतना अब टाइम लेता है तो अगर आपको आम आदमी तक बात कहनी है तो आज तो सेंसरशिप बहुत लिबरल है फिल्म सीखिए यहाँ पे क्या कहते हैं इसे फिल्म में तो हमेशा ज़्यादा अच्छा म्यूजिक रहेगा क्योंकि अच्छे गाने वाले आपको मिल सकते क्योंकि आप पैसे खर्च करते हैं टीवी आज इतना घर घर में टीवी टी गया है भाई तो थिएटर तो हर आदमी कर सकता है ना और फिल्म और थिएटर कहाँ करने के लिए सुविधा होती है जो आदमी थिएटर करना चाहता है उसके अपनी क्या के आ, आ, आ, आ, एक आप तो लोगों के पास ऑर्गेनाइजेशन है आप आपका वो क्या नाम विमल लाड आप क्या कहते हैं थिएटर बाज़ बनते फिरते हैं क्या आपकी ट्रेनिंग क्या है बैकग्राउंड क्या है कुछ भी तो नहीं है आप तो फिर भी कह सकते भाई साहित्य पढ़ा हुआ है ये इतना लिखा हुआ कुछ तो कोई भी उठ के क्योंकि जैसे वो आपके वो दूसरे जो टोपी लगा के गंजे बैठ के अपना दुख रोते रहते करोड़पति आदमी है तो एक्टिंग आती नहीं प्रोडक्शन करना नहीं आता हमेशा दुखी देखो हम थिएटर के लिए कर रहे हैं लोग साथ नहीं देते क्या नाम हो सर छोड़ दो नाम क्या जो भी वो कुमार हाँ, कुमार अब वो गधा अब शहीद बने, क्योंकि आपके आपके पास पैसा है तो आप यानी तरफ कोई एक पर्सनल जवाबदारी है जो तो मैंने बच्चों को बताया कि अगर हम नाटक करने का दुसाहस करते हैं हमारे पास एक ही ईमानदारी की हम रिहर्सल का अपने से जितना हो सकता है उतना व्यक्ति के हैसियत से कि लाइनें अच्छी तरह याद करके अच्छी तरह बोल बोलती जितनी मेहनत से कर सकती हैं तो कम से कम हम ये कह सकते हैं भाई अच्छा नहीं हुआ तो नहीं हुआ हमारी सीमाएं होंगी नहीं मगर ये तो दूसरे डायरेक्टर्स भी ऐसे ही करते हैं किस तो तो कितने तो तो नाटकों में रिहर्सल होती है प्रतिभा जी हम जानते हैं हमने बड़ी रिहर्सलें देखी हुई हैं और बहुत क्या कहते हैं और जहाँ रिहर्सल होती है वहाँ नाटक अच्छा हो ही जाता है क्योंकि नाटक की प्रक्रिया में यह है कि अगर आपने रिहाज किया है तो दर्शक को इमिजिएटली पता लग जाता है कि ये रिस्पेक, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट से दे। देता है नहीं तो अगर उसको एंटरटेनमेंट मिलता है तो वेल रिहर्स हो या ना हो उसको वो नाट्यनुभव के पीछे वो नहीं जाता हम जिस अनुभव को देना चाहते हैं उस अनुभव में पहली शर्त यह है हमारी मेहनत उसको इंस्टिंगटिवली लगना चाहिए हाँ अच्छा हम लोग तबलक के बात कर रहे थे तो तुगलक करके तुमको संतोष है तुमको ये लगता है कि कहीं जो आज तक नाटक करते रहे हो उससे कहीं तुम आगे बढ़े हो कुछ नई चीज़ तुमने की है ऐसा कुछ लगता है क्या नई चीज़ की है ये तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन कहीं वो जैसे सतीश जाड़ेकर करने एक रिहर्सल देखी अपने दे शो के बाद उसका रिएक्शन में और उसने उसी बात को फिर महेश के सामने रिपीट किया कि पहले मरतमे नाटक पूरी तरह मेरे पास आया उनके एक्टर्स उतने अच्छे नहीं हैं लेकिन नाटक पूरी तरह में मेरा चाहे मेरे ऊपर कितने भी आरोप हों कि मैं नाटक को तोड़ता हूँ मरोड़ता हूँ लेकिन मेरी शुरू से ये मान्यता रही कि मैं नाटक करता मैं अपना कर्तव्य जो दिखाता हूँ वो कमज़ोर नाटकों में ज़्यादा दिखाता हूँ लेकिन हमेशा नाटक को दर्शकों तक पहुँचाने की मेरी चेष्ट नाटक को तोड़ते हो मरोड़ते हो आमतौर पर कैसे मैंने तो जो बहुत ज़्यादा तो अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी प्रस्तुतियाँ नहीं देख सके चार पांच देखी हैं तो मुझको तो, तो ऐसा लगता है कि तोड़ने मरोड़ने वाला काम तुम बहुत ज्यादा तो नहीं करते ऐसा हो।, एक गलत, एक हो तुम एक एक गलत फेमी हो जाती लोगों। क्योंकि शब्द एक भी नहीं बदलना है और सिचुएशन में मान लो ये तो इंटरप्रिटेशन इतना फ्रीडम यदि कोई निर्देशक नहीं ले जहाँ स्कोप है तो फिर तो वही की वही हम घूमते रह जाएंगे उसमें तो कुछ आगे बढ़ने लेकिन अब जैसे हमको बहुत अच्छा हमने करेंगे हम महीने महीने के बाद तक कोई अगर पूरा नाटक दस बारह वाक्य गए और मैंने आगे पीछे करके वो फॉर्म पूरी तरह हुआ दर्शकों अच्छा। और इतना सहज हो गया वो नहीं, अच्छा वैसे तुमको मैंने नाट्यकार और निर्देशक मैंने कितनी दूर तक कि फ्रीडम लेनी चाहिए मैंने तुम नाटककार भी हो और निर्देशक भी हो दोनों ही हो और जो फ्रीडम तुम खुद लेना चाहते हो लेते हो जो जरूरी समझते हो इसलिए नहीं हम ये मान के चलते हैं कि तुम्हारे जैसा निर्देशक परिवर्तन करने के लिए ही परिवर्तन नहीं, करता मैं, होगा ये बिल्कुल इस इस कर हाँ। रही थी जब ये आड़ा चौता और आड़ा चौताल मैंने दिग्दर्शित नहीं किया मेरा लिखा हुआ नाटक है सुनील शान बाब को मैंने तो एक दिन मैं अपनी रिहर्सल कर रहा था दूर से उनकी थोड़ी रिहर्सल देखी उसके तो बाद मैंने सुनील को दम दिया मैं कहा ये भूल जाओ किसका नाटक है तुम्हारे दिमाग में ये नाटक क्या लाता अपना दिमाग लाओ मैं कहा ये कौन सा गढ़ा प्ले ले लिया है भूल जाओ उसको अब तुम अपना कुछ लेके उसमें आओ तब वो नाटक जीवित होगा और मैं कहा दूसरे दिन उनकी छबल्लास में रिहर्सल थी मैंने कहा गाली दे दे के हर वाक्य की रिहर्सल को झुंझला के मैं कहा इतना रिस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे तो सारा नाटक तो मर ही जाएगा और तुम भी मर जाओगे रिस्पेक्ट का यह नहीं कि उसके इतने आप दब जाएं तो मैंने तो सुनील को क्या कहते हैं अपने नाटक के बारे में मैंने ये वाक्य उनका जब मेरे साथ समस्या क्या है कि मुझे तो हमेशा नाटककारों का सहयोग मिला तो कभी किसी नाटककार ने शुरू में ऑब्जेक्शन रहा भी तेंडुलकर भी वैसे काफी है। मेरे में काफी की से काफी कि करना चाहता हूँ उनका अलग डायमेंशन निर्देशक नाट्यकार को दे रहा है तो वहां पर बात जो है लगता कि जैसे आशीर्वादी जो मैंने ट्रांसलेट करवा के लोगों को भेजवाया था जब मैंने किया तो उसको तो रनिंग टाइम थर्टी फाइव मिनट्स अशी अच्छा। नाम से लेकिन मेरे हिसाब से पूरा नाटक उसमें किया बड़ा मजा आया कहीं कहीं एक सीधा साधा वाम किस्म का नाटक करने का भी होता है उसमें भी कहीं की मैंने बहुत सारी शर्वे तैयार की है थिएटर में ये तो अब लगाओ मुझे पता है मेरे एक्ट्रेसेस का इस तरह से जब एक अभिनेत्री के ऊपर आप अपनी ही आत्मकथा लगती थी अच्छा एक सवाल अभी हमारे मन में आ रहा है वो थोड़ा सा इससे फर्क है मगर शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा जरूरी सवाल है जिस पर हम लोग सोचना चाहिए हम लोग जो थोड़ा सा सोच सकते हैं ज़्यादा इतना तो अपने बारे में नहीं है नाटक इतना ज़बरदस्त मीडिया है फिल्म है नाटक है और शायद आज हम सब महसूस करते हैं दम कुछ भी नहीं भरे कर भी नहीं पाते मगर क्या इस मीडिया का उपयोग थोड़ा सा और लोगों को थोड़ा सा हम ट्रेनअप भी नहीं कहेंगे थोड़ा सा एक देश के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति बिना प्रोपेगेंडा प्रोपरजेंडा हुए एक जीवन की सच्चाई कहीं उनको थोड़ा सा असर डाल सकते सकते हैं हैं आप सिर्फ इतना कर कि खुद अपने सोचने के साथ ईमानदार रही ये जो ठेका लेने वाली बातें बात है नहीं रहे नहीं, रहे। नहीं हम बताते हैं ना हाँ, कि एक औसत नाटक करने वाले की जानकारी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इंडिया में एक आई ऑफिसर से भी कम है आपको कितना मालूम आप इतना ही कर सकते हैं कि जैसा जो मेरा मिडिल क्लास का आग्रह है कि जो आप ग्रहण करते हैं जीवन से उसी को ईमानदारी से प्रस्तुत करने की कोशिश होता क्या है कि कोई किसी ने कभी चिंतन किया ही नहीं नाटककारों ने ही ज़्यादा चिंतन किया करने वाले जो चिंतन जिन्होंने किया सब मित्र वगैरह ने उनका नाम भी हुआ और ये अपने आप दृष्टि मिल जाती है आज जब भी मैं बोलता हूँ शंभू के नाटक देख के कि 20 साल बाद भी उसकी मैं हूँ क्योंकि मुझे वो क्षण याद है कि जब मेरे दिमाग में क्या कहते हैं लेकिन शंभू डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं लोगों के दिमाग में रोशनी पैदा करूँगा मैं डिसाइड नहीं कर सकता मैं अपने ईमानदारी से करता रहूँ और आज जैसे तुगलक अब मुझे ये भी नहीं पता कि भाई इस दुर्घटना की वजह से तुगलक का इतना ज़्यादा शार्प रिस्पॉन्स आया कि नाटक की वजह से अगले साल जब हिंदी में करूंगा अब हिंदी में तो रिस्पांस अच्छा आएगा क्योंकि मुझे बेस मिल गया मुझे पता है कि इतना तो वर्क करता है यानी जैसे जो पूना का प्रोडक्शन है आई वुड कॉल इट अ गुड प्रोडक्शन नॉट एब्रिलिएंट टोटल इफेक्ट अभी ब्रिलिएंट नहीं आया हुआ लेकिन अब जब मैं नसीरुद्दीन शाह ओम पुरी और अमरीश पुरी के साथ करूंगा तब तो इनकी जो स्टार क्वालिटी है तो नाटक में वो ब्रिलियंस अपने आप ही आ जाएगा नहीं हम बात थोड़ी सी दूसरी कह रहे थे हम बात ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल सही है और आज के ज़माने में ए, किसी को अपने बाल बच्चों को कोई, कुछ सिखाने का ठेका नहीं ले सकता दूसरों को तो बात ही छोड़ दो मगर हमको ये लग रहा है कि आम तौर पर ए, हिंदी में क्या सभी भाषाओं में आजकल जो नाटक जहाँ जैसे सामने मिल जाता है हम लोग कर ले रहे हैं मेहनत भी कर लेते हैं पैसा भी खर्च कर हैं ऑडियंस भी आ जाती है मगर और जो वैल्यूज की बात हम लोग कह भी रहे हैं कह रहे हैं लोग अपने अपने कमिटमेंट के दृष्टि से कहीं वो बड़ी सुपरफिशियल होकर के बड़ी खोखली होकर के रह जा रही है कहीं मन को स्पर्श नहीं कर रही है क्या आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम लोग थोड़े से और जिम्मेदार बनें? अपने प्रति तो ईमानदार होने ही होगा यही है ना हाँ, जिम्मेदार हाँ। बनने में विमल लाट और नहीं, नहीं, वाला बन जाए नहीं, नहीं, नहीं, जिम्मेदार आप केवल अपने प्रति हो सकते हैं अपनी ईमानदारी अपना परखने की ताकत है कि दूसरे को सिखाने की वो बिल्कुल अलग चीज है अपनी ईमानदारी हम परखें या नहीं परखें और बड़ा थोड़ा सा चुनाव की दृष्टि से हम चुनाव आपके जीवन से संबंध रहना चाहिए आपके जो कंसर्स हैं, आप जीवन के बारे में जो सोच रहे हैं, जब वैसा नाटक मिले तब कीजिए तो आपको कभी कुछ सिखाने की जरूरत कहाँ रहती है नाटक अपने, अपने जीवन से जुड़े हुए सारे नाटक कहाँ से मिलेंगे और सारे कहा सवाल ये है की मुझे मिलते रहे और हमारा जीवन नहीं तो तुम तुम मैंने जो नाटक लगा उसको अपने जीवन से जुड़ा हुआ मान लोगों का अलग है तो अब सवाल यह कि आप ये तय नहीं कर सकते कि मैं मेरे जीवन में ये है मैं ऐसा नाटक लिख के ऐसा कर वो जो प्रक्रिया है वो दूसरी है ये जो गलतफहमी जो अब शौक रहता है था कि वो डायरेक्टिक है ठीक है ना फोटो सेट वो इतना ब्रिलियंट आदमी है और करके दिखाता है लेकिन वो उस स्थिति तक पहुंचे बगैर उनके वाक्य तो हम ले लेते हैं बड़े लोगों के और अपने ऊपर थोप लेते हैं कितने लोग हैं जो ईमानदारी से पेहें, पेहें, नहीं सकते? अपने की उपयोग तो हम, हम, तो उपय। हम लोग प्रचार किए बिना देखो प्रचार होते साथ तो खत्म हो जाती प्रचार किए बिना कहीं थोड़ा सा आज हमारे जीवन को चित्रित करे हमारी अपनी समस्याओं को करे और उनसे कहीं कुछ हम सीख सके, माने ये बात बात बड़ी पुराने ढंग की नहीं, लगती नहीं, है मैं मतलब इस बात को फिर ये कि आप में, आप में में में मैं मैं आपके प्रतिनिधि जितने जिसमें किसी में कुवत नहीं नहीं तो कविताएं लिखे ना कहानियां लिखे ये सब चीजें उपन्यास लिखे नाटक से ही क्यों होना चाहिए और नाटक जब वो प्रभाव डालना चाहेगा जब अच्छा नाटककार अच्छा दिग्दर्शक और अच्छा क्या देते हैं तो अपने आप ही आएगा ये लेकिन ये जो आग्रह की जैसे संगीत कला केंद्र वालों ने कौन सा तीर मार लिया है कि भाई ऐसे स्वस्थ नाटक करती जो स्वस्थ नाटक की जो प्रक्रिया वाले बात करते हैं जिन्होंने तेंडुलकर को गालियाँ दी वो कौन से नाटक देखते हैं कि ये जो हिपोक्रेसी है कि जहाँ आदमी अपने से भी ईमानदार नहीं कि तेंडुलकर को गालियाँ देने वाले लोग टेंडुलकर को पूछते हैं हमने वो पूरा क्या कहते हैं वो दौर देखा हुआ है कि ये जो जयप्रकाश नारायण के साथी थे पटवर्धन मिल गया अस्सी वर्ष सौम्य दिशन जब इन्होंने भी शुरुआत की तो हम कि भाई तेंडुलकर ऐसे नाटक मैं कहा बताइए किस नाटक में क्या तो उन्होंने किस नाटक का नाम लिया बेबी का। मैं कहा वाह आप तो अच्छे राजनीतिक मिले दिन आप ऐसे नाटक का नाम लेके तेंदुलकर रहे हैं जो लोगों ने देखा ही नहीं जो जिसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई तो फ्लॉप ही हो गया और आप उस नाटक को चुन मैंने कहा आपको याद है वो नाटक क्या आपको सिर्फ वही अंश याद हैं जहाँ बेबी के साथ वो जो करवाता है मैंने कहा कभी आपने उसका प्रयोग देखने पता लगाया कि जब प्रयोग हुआ तो वो सीन्स कैसे हुए और मैं कहा उस नाटक की दृष्टि आपको कभी नहीं और कितना कन्वीनिएंट कि आप ऐसे नाटक को लेते हैं जिसके बारे में कुछ किसी को मालूम नहीं है सखा राम के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं आपकी क्योंकि तो तो सफल हो गया कि आप देखिए इस देश में कि मेरे खिलाफ़ ही लोग अटैक करते हैं क्योंकि मैं फाइनेंशियली uh, सक्सेसफुल नहीं हूं। जो नाटक फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाता है उसको ग्राह्य समझते तुम्हारे खिलाफ़ कौन अटैक करता है, कहां करते है? हमको मैं आपको करता ये ये ये इसका मैं एक और इंस्टेंस आपको देता हूँ ये बहुत ये। कि एक बार जयदेव का वर्कशॉप चल रहा था वहाँ पर तो जयदेव जैसे चर्चा मैं पीछे बैठे सुन रहा था अब जितने वो नए लड़के छवलदास में ऐसे नाटक क्यों होने चाहिए कैसे तो मैंने मैंने कहा भाई छवलदास में किसने कौन सा नाटक देखा है एक लड़के ने एक नाटक देखा मैंने कहा क्या कौन सा नाटक है क्या वो तेंदुलकर का जाती ही पूछो साधु मैंने कहा उसमें कुछ तुमको बुरी बात लगी क्या नहीं उसमें तो कुछ बुरी बात नहीं तो मैंने कहा और किस नाटक के बारे में आप नहीं ऐसे सुना है कि यहाँ बहुत बुरे हैं मैंने कहा सुना है यहाँ कितने आदमी नाटक थे तुम्हें तुम में से कोई नहीं आया तो सुना है कि बुरे नाटक होते हैं उससे आपको क्या तकलीफ होती है जबकि सत्यम शिवम सुंदरम आप क्यों देखने जाते हैं उससे ज़्यादा गंद उससे ज़्यादा गंदी फिल्म हो नहीं सकती तो क्या वो लड़का कहता नहीं लेकिन वो तो कमर्शियल चीज़ है तो मैं कहा इसका अर्थ ये हुआ कि जो कमर्शियल चीज़ है वहाँ कोई टट्टी भी कर दे तो उसको आप चाट जाएंगे। और जो कोई छबिलदास में जहाँ के दर्शक भी नहीं आते पैसे कमाने की गुंजाइश नहीं है अपना समय गंवा अपना पैसा गंवा कर, मेहनत करके नाटक करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हुआ जिसको लोग देखते भी नहीं हैं कौआ कान लेके उड़ गया उसके फिर तो गुण तो तो आ तो गए उसमें बुड़ा क्योंकि वो कॉमर्स है जैसे एक अजीत बुलाब अच्छी बात कही फिल्म वाले हर बार कहते हैं हम भी चोरी करते हैं थोड़ा धंधे में जो करना लेकिन फिर वाले हमेशा ये कहते कि नहीं ये तो इसके बगैर तो ऑडियंस नहीं आएगी तुम्हारा तो धंधा है तो क्या इसका मतलब धंधा है तो फिर स्मगलिंग भी जस्टिफाइड वो भी धंधा है तो धंधे के नाम पे चीज़ जस्टिफाई नहीं होनी चाहिए और जब आप एमेटर थिएटर करते हैं तो आपको ये पूछ क्यों करते हैं आपके पास उतना टाइम नहीं है आपके पास पैसा नहीं मत कीजिए उतना समय वही लोग अगर देश को सुधारने में या एक प्रैक्टिकल काम में लगाएं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सुधार होगा नाटक तो आप करते हैं अपना नाम बढ़ाने के और जो आदमी कहता है कि नाटक में उसको नाम नहीं चाहिए वो तो झूठ बोलता है हमको तो नाम चाहिए लेकिन कहीं ये प्रक्रिया इससे ऐसी जुड़ी हुई है कि नाम अगर आपको चाहिए तो आपको बुढ़ापे तक नाम चाहिए कहीं पे आपकी दृष्टि रहती है कि आप चाहते हैं कि सबसे बड़ा नाम मेरा शंभू मित्रा आज हमारे जैसे हमारी जनरेशन की बात उनका नाम उतना नहीं रहेगा लेकिन क्योंकि हम इतने घुमा फिरा के आदाचारित्र कहते हैं तो जो हमारा एडमायर रहेगा उसको शंभुमित्र को एडमिनेशन देना पड़ेगा लेकिन कहीं दृष्टि ये है कि सबसे महान निर्देशक बनना चाहिए और उसके लिए आदमी क्या कहते हैं बख्शत चलता है एडजस्ट करता है ये करता है वो करता है लेकिन मैं तो इस भूमिका को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं कि मैं दर्शकों को मार्गदर्शन दे सकता हूँ कि अच्छी थीम लेके उनके जीवन को मेरी वो कुवत नहीं है मैं केवल जो मुझे अनुभव हुआ है एक नाटक से उस अनुभव को जो कि क्योंकि मुझे छूता है मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि वो दर्शकों को छूएगा और मैं तो सेंसर बोर्ड से भी आप ताजुब करेंगे कि मैंने एक भी पब्लिक कंट्रोवर्सी नहीं होने दी मैं सेंसर से बाकायदे उनको कन्विंस करके और उनसे और जो काटने ना मैं वो भी काट देता बेबी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी सेंसर को देने मैंने सेंसर बोर्ड को दिया जब मराठी में हुआ क्योंकि उनको पता लग गया कि अब पास हो गया हिम्मत तो मैंने की सेंसर उन्होंने दो लाइने काटी पुलिस के खिलाफ अब एक सीधे सेंसर बोर्ड से पुलिस के खिलाफ जो हो मैं उसके ऊपर बहस कर सकता था मेरा प्रोडक्शन तैयार हो जाता मैंने लाइन बदल दी क्योंकि भाई पुलिस तो जो करती है जाती तो करती है लेकिन अंततः जवाबदारी जो कि बाद में मैंने आक्रोश के संवाद में डाला जो साक्ष्य देने जाता है साक्षी होता है बोलता तो वो है उसके वजह से गलत इम्प्रेजनमेंट होता है तो घूम फिर के जवाबदारी व्यक्ति की हो ही जाती तो वो वो वो मुझे तो सेंसियर बोर्ड भी तकलीफ और मैं कभी हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि कंट्रोवर्सी की वजह से नाम न मिले कंट्रोवर्सी की वजह से क्या होता है फिर नाटक देखना लोग भूल जाए बस कंट्रोवर्सी सखाराम बैंडर में क्योंकि ये बेवकूफ़ी में कंट्रोवर्सी हो गई सब दौड़ के देखने की घाशीराम कोतवाल को शुरू में इतना रिसेप्शन प्रोडक्शन तो उतना ही अच्छा था मैंने तो तीसरा शो देखा हुआ है लोग जहाँ ले रहे थे उसके ऊपर सबसे पहले अंग्रेजी में लिखने वाले तो नहीं सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला तो मैं ही था लेकिन मैंने वो प्रयोग भी देखा हुआ था कि लोग जवाइयां ले रहे थे लेकिन जैसे ही कंट्रोवर्सी हुई तो अब तो के जैसा हो गया